श्री श्री चैतन्य चलतावली महाप्रभु वृंदावनस्थ गोस्वामीगण रुद्रोद्रिम जलधि हरिहृदो दूर विहायाश्रिता भोगींद्रा प्रबला अ प्रथमत पातालमूसिता लीलापदने सरोजनल मने थी सा दीनोद्धार पर जलयुगे सत्पुरुषाह केवल याचकों का समूह मुझसे कुछ मांगने न लगे इस भय से भगवान शंकर पर्वत पर रहने लगे विष्णु ने समुद्र में डेरा डाल दिया समस्त देवताओं ने सुदूरवर्ती आकाश की शरण ली वासुकी आदि नागराजों ने समर्थ होकर भी पहले से ही पाताल में अपना स्थान बना लिया है और लक्ष्मी जी कमल वन में छिप गई अब तो इस कलिकाल में केवल संत पुरुष ही दिनों का उद्धार करने वाले रह गए हैं महाप्रभु चैतन्य देव के छह गोस्वामी अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं उनके नाम पहला श्री रूप दूसरा श्री सनातन तीसरा श्री जीव, चौथा गोपाल भट्ट पांचवा श्री रघुनाथ भट्ट और छठवाँ श्री रघुनाथ दास जी हैं इन छहों का थोड़ा बहुत विवरण पाठक पिछले प्रकरणों में पढ़ ही चुके होंगे श्री रूप और सनातन तो प्रभु की आज्ञा लेकर ही पूरे से वृंदावन गए थे बस तब से वे फिर गौर देश में नहीं लौटे श्रीजीव इनके छोटे भाई अनूप के प्रिय पुत्र थे पूरा परिवार का परिवार ही विरक्त बन गया दैवी परिवार था जीव गोस्वामी या तो महाप्रभु के तिरोभाव होने के अनंतर वृंदावन पधारे होंगे या प्रभु के अप्रगट होने के कुछ ही काल पहले इनका प्रभु के साथ भेंट होने का वृत्तान्त कहीं नहीं मिलता ये नित्यानंद जी की आज्ञा लेकर ही वृंदावन गए थे इससे महाप्रभु का अभाव ही लक्षित होता है रघुनाथ भट्ट को प्रभु ने स्वयं ही पुरी से भेजा था गोपाल भट्ट जब छोटे थे तभी प्रभु ने उनके घर दक्षिण की यात्रा में चातुर्मास बिताया था इसके अनंतर पुनः इनको प्रभु के दर्शन नहीं हुए रघुनाथ दास जी प्रभु के लीला स्मरण करने के अनंतर और स्वरूप गोस्वामी के परलोक गमन के पश्चात वृंदावन पधारे और फिर उन्होंने वृंदावन की पावन भूमि छोड़कर कहीं एक पैर भी नहीं रखा व्रज में ही वास करके उन्होंने अपनी शेष आयु व्यतीत की इन सब का अत्यंत ही संक्षेप में पृथक पृथक वर्णन आगे करते हैं पहला श्री रूप जी गोस्वामी श्री रूप जी और सनातन जी का परिचय पाठक पीछे प्राप्त कर चुके हैं अनुमान से श्री रूप जी का जन्म संमत 1545 के लगभग बताया जाता है ये अपने अग्रज श्री सनातन जी से साल दो साल छोटे ही थे किंतु प्रभु के प्रथम कृपा पात्र होने से ये वैष्णव समाज में सनातन जी के बड़े भाई ही माने जाते हैं रामकेली में इन दोनों भाइयों की प्रभु से भेंट रूप जी का प्रयाग में प्रभु से मिलन पुरी में पुनः प्रभु के दर्शन नाटकों की रचना प्रभु के आज्ञा से गौर देश होते हुए पुनः वृंदावन में आकर निरंतर वास करते रहने के समाचार तो पाठक पिछले अध्यायों में पढ़ ही चुके होंगे अब इनके वृंदावन वास की दो चार घटनाएं सुनिए आप ब्रह्मांड कुंड, ब्रह्म के समीप निवास करते थे एक दिन आप निराहार रहकर ही भजन कर रहे थे भूख लग रही थी किंतु ये भजन को छोड़कर भिक्षा के लिए जाना नहीं चाहते थे इतने ही में एक काले रंग का ग्वाले का छोकरा एक मिट्टी के पात्र में दुग्ध लेकर इनके पास आया और बोला लो बाबा इसे पी लो भूखे भजन क्यों कर रहे हो गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं कर आते तुम्हें पता नहीं भूखे भजन न हो यह जान ही सब कोई रूपजी ने वह दुग्ध पिया उसमें अमृत से भी बढ़कर स्वाद निकला तब तो वे समझ गए कि सांवरे रंग का छोकरा वही छलिया वृंदा वनवासी है वह अपने राज्य में किसी को भूखा नहीं देख सकता आश्चर्य की बात तो यह थी जिस पात्र में वह छोकरा दुग्ध दे गया था वह दिव्य पात्र पता नहीं अपने आप ही कहां चला गया इस समाचार को सुनकर श्री सनातन जी दौड़े आए और उन्हें आलिंगन करके कहने लगे भैया वह मनमोहन बड़ा सुकुमार है इसे कष्ट मत दिया करो तुम स्वयं ही ब्रजवासियों के घरों से टुकड़े मांग लाया करो उस दिन से श्री रूप जी मधुकरी भिक्षा नित्य प्रति करने जाने लगे एक दिन श्री गोविंद देव जी ने इन्हें स्वप्न में आज्ञा दी कि भैया मैं अमुक स्थान में ज़मीन के नीचे दबा हुआ पड़ा हूँ एक गौ रोज़ मुझे अपने स्तनों में से दूध पिला जाती है तुम उस गौ को ही लक्ष्य करके मुझे बाहर निकालो और मेरी पूजा प्रकट करो प्रातःकाल ये उठ उसी स्थान पर पहुँचे वहाँ उन्होंने देखा एक गौ वहाँ खड़ी है और उसके स्तनों में से आप से आप ही दूध बह एक छिद्र में होकर नीचे जा रहा है तब तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा ये उसी समय उस स्थान को खुदवाने लगे उसमें से गोविंद देव जी की मनमोहनी मूर्ति निकली उसे लेकर ये पूजा करने लगे कालांतर में जयपुर के महाराज मानसिंह जी ने गोविंद देव जी का लाल पत्थरों का एक बड़ा ही भव्य और विशाल मंदिर बनवा दिया जो अद्यावधि श्री वृंदावन की शोभा बढ़ा रहा है औरंगजेब के आक्रमण के भय से जयपुर के महाराज पीछे से यहाँ की श्रीमूर्ति को अपने यहाँ ले गए थे पीछे फिर नए गोविंद देव जी का नया मंदिर बना जिसमें गोविंद देव जी के साथ ही अगल बगल में श्री चैतन्य देव और श्री नित्यानंद जी के विग्रह भी पीछे से स्थापित किए गए जो अब विद्यमान है जब श्री रूप जे नंदग्राम में निवास करते थे तब श्री सनातन जी एक दिन उनके स्थान पर उनसे मिलने गए उन्होंने अपने अग्रज को देखकर उनको अभिवादन किया और बैठने के लिए सुंदर सा आसन दिया श्रीरूप जी अपने भाई के लिए भोजन बनाने लगे उन्होंने प्रत्यक्ष देखा कि भोजन का सभी सामान प्यारी जी ही जुटा रही हैं सनातन जी को इससे बड़ा क्षोभ हुआ वे चुपचाप बैठे देखते रहे जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो श्री रूप जी ने उसे भगवान के अर्पण किया भगवान प्यारी जी के साथ प्रत्यक्ष होकर भोजन करने लगे उनका जो उच्छिष्ट महाप्रसाद बचा उसका उन्होंने श्री सनातन जी को भोजन कराया उसमें अमृत से भी बढ़कर दिव्य स्वाद था सनातन जी ने कहा भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो जो रोज़ प्यारी प्यारे के अधरा मृत अन्न का प्रसाद पाते हो किंतु सुकुमारी लाडली जी को तुम्हारे समान जुटाने में कष्ट होता होगा यही सोचकर मुझे दुख होता है इतना कहकर श्री जी चले गए और उनका जो छिष्ट महाप्रसाद शेष सहजाता था उसको बड़ी ही रुचि और स्वाद के साथ श्री रूप ने पाया किसी काव्य में श्रूप जी ने प्यारी जी की वेणी की काली नांगिन से उपमा दी थी यह सोचकर सनातन जी को बड़ा दुख हुआ कि भला प्यारी जी के अमृतपूर्ण आनंद के समीप विषय वाली काली नागिन का क्या काम वे इसी चिंता में मग्न ही थे कि उन्हें सामने के कदम्ब के वृक्ष पर प्यारे के साथ प्यारी जी झूलती हुई दिखाई दी उनके सिर पर काले रंग की नागिन सी लहरा रही थी उनमें क्रूरता का, का काम नहीं क्रोध और विश्व का नाम नहीं वह तो परम सौम्या प्रेमियों के मन को हरने वाली और चंचला चपला बड़ी ही चित्त को अपनी ओर खींचने वाली नागिन थी श्री सनातन जी को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी शंका का समाधान प्यारी जी ने स्वतः ही अपने दुर्लभ दर्शनों को देकर कर दिया इस प्रकार इनके भक्ति और प्रेम के महत्व की बहुत सी कथाएँ कही जाती है ये सदा युगल माधुरी के रूप में छके से रहते थे अके से जके से भूले से भटके से ये सदा वृंदा विपिन की वन विधियों में विचरण किया करते थे इनका आहार था प्यारे प्यारी की रूप सुधा का पान बस उसी के मद में ये सदा मस्त बने रहते ये सदा प्रेम में मग्न रहकर नाम जब करते करते और शेष समय में भक्ति संबंधी पुस्तकों का प्रणयन करते इनके बनाए हुए भक्तिभाव से पूर्ण सोलह ग्रंथ मिलते हैं पहला हंसदूत दूसरा उद्धव संदेश तीसरा कृष्ण जन्म तिथि विधि चौथा गढ़ोद्देश दीपिका पाँचवा स्तवाल छठवा विदग्ध माधव सातवा ललित माधव आठवा दान लीला नौवा दान के कौमदी दसवाँ भक्ति रसामृत सिंधु ग्यारह उज्जवल नीलमढ़ी बारह मधुर महात्म्य तेरह आख्यात चंद्रिका चौदह पद्मावती, पंद्रह नाटक चंद्रिका और सोलह लघु भागवतामृत वृंदावन में रहकर इन्होंने श्री कृष्ण प्रेम का साकार रूप खड़ा करके दिखला दिया ये सदा नाम संकीर्तन और पुस्तक प्रणयन में ही लगे रहते थे वृंदावन की यात्रा नामक पुस्तक में इनके वैकुंठ वास की तिथि संमत सोलह सौ चालीस सन सोलह को श्रावण शुक्ला द्वादशी लिखी है इस प्रकार ये लगभग चौहत्तर वर्षों तक इस धराधाम पर विराजमान रहकर भक्ति तत्व का प्रकाश करते रहे दूसरा श्री सनातन जी गोस्वामी श्री सनातन जी का जन्म संत 1544 के लगभग अनुमान किया जाता है इनके कारावास का वृत्तांत उससे मुक्ति लाभ करके प्रयाग में आगमन प्रभु के पाद पद्मों में रहकर शास्त्रीय शिक्षा श्रवण वृंदावन गमन पुनः लौटकर पुरी में आगमन शरीर में भयंकर खुजली का हो जाना से जगन्नाथ जी के रथ के नीचे प्राण त्यागने का निश्चय प्रभु के आज्ञा से वृंदावन में जाकर भजन और पुस्तक प्रणयन करते रहने का वृतांत तो पाठक पीछे पढ़ ही चुके होंगे अब इनके संबंध के भी वृंदावन की दो चार घटनाएँ सुनिए एक दिन ये श्री यमुना जी स्नान करने के निमित्त जा रहे थे रास्ते में एक पारस पत्थर का टुकड़ा इन्हें पड़ा हुआ मिला उन्होंने उसे वहीं धूल से ढक दिया देवा उसी दिन एक ब्राह्मण उनके पास आकर धन की याचना करने लगा इन्होंने बहुत कहा भाई हम भिक्षुक हैं मांग कर टुकड़े खाते हैं भला हमारे पास धन कहाँ किसी धनी सेठ साहूकार के समीप जाओ किंतु वह मानता ही नहीं था उसने कहा श्री महाराज मैंने धन की कामना से ही अनेकों वर्षों तक शिव की आराधना की इसलिए शिवजी ने संतुष्ट होकर रात्रि के समय स्वप्न में मुझसे कहा हे ब्राह्मण तो जिस इच्छा से मेरा पूजन करता है वह इच्छा तेरी वृंदावन में सनातन गोस्वामी के समीप जाने से पूर्ण होगी बस उन्हीं के स्वप्न से मैं आपकी शरण आया हूँ इस पर सनातन जी को उस पारस पत्थर की याद आ गई उन्होंने कहा अच्छी बात है मेरे साथ यमुना जी चलो यह कहकर ये उसे यमुना किनारे ले गए दूर से ही अंगुली के इशारे से इन्होंने उसे पारस की जगह बता दी उसने बहुत ढूंढा किंतु पारस नहीं मिला तब तो उसने कहा आप मेरी वंचना न कीजिए यदि हो तो आप ही ढूँढ कर दे दीजिए इन्होंने कहा भाई इसमें वंचना की बात ही क्या है मैं तो उसका स्पर्श नहीं कर सकता तुम धैर्य के साथ ढूंढो यही मिल जाएगा ब्राह्मण ढूंढने लगा सहसा उसे पारस का टुकड़ा मिल गया उसी समय उसने एक लोहे के टुकड़े से उसे छुआ कर उसकी परीक्षा की देखते ही देखते लोहे का टुकड़ा सोना बन गया ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने घर को चल दिया वह आधे ही रास्ते में पहुँचा होगा कि उसका विचार एकदम बदल गया उसने सोचा जो महापुरुष घर घर से टुकड़े मांगकर खाते हैं और संसार में इतनी अमूल्य समझी जाने वाली इस मड़ी को हाथ से स्पर्श नहीं करते अवश्य ही उनके पास इस असाधारण पत्थर से बढ़कर भी कोई और वस्तु है मैं तो उनसे उसी को प्राप्त करूंगा। इस पारस को देख तो उन्होंने मुझे भका दिया यह सोच कर, कर फिर इनके समीप आया और चरणों में गिरकर रो रो कर अपनी सभी मनोव्यथा सुनाई उसके चच्चे वैराग्य को देखकर इन्होंने पारस को यमुना जी में फेंकवा दिया और उसे अमूल्य हरिनाम का उपदेश दिया जिससे कुछ काल में वह परम संत बन गया किसी ने ठीक ही कहा है पारस में अलसंत में संत अधिक कर वह लोहा सोना करे यह करे आप समान ये मथुरा जी में मधुकरी करने के लिए एक चौबे के घर जाया करते थे उस चौबे की स्त्री परम भक्ता और श्री मदन मोहन भगवान की उपासिका थी उसके घर बाल भाव से श्री मदन मोहन भगवान विरासते थे सनातन जी उनकी मनोहर मूर्ति के दर्शनों से अत्यंत ही प्रसन्न होते असल में तो वे मदन मोहन जी के दर्शनों के लिए ही वहाँ जाते थे उस चौबिन का एक छोटा सा बालक था मदन मोहन भी बालक ही ठहरे दोनों में खूब दोस्ती थी मदन मोहन तो गंवार ग्वाले ही ठहरे ये आचार विचार क्या जाने उस चौबिन के लड़के के साथ ही एक पात्र में भोजन करते सनातन जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मदन मोहन सरकार बड़े विचित्र हैं एक दिन ये मधुकरी लेने गए चौबिन इन्हें भिक्षा देने लगी इन्होंने आग्रहपूर्वक कहा माता यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो इस बच्चे का उच्छिष्ट अन्न मुझे दे दो चौबिन ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इन्हें वही मदन मोहन का उच्छिष्ट प्रसाद दे दिया बस फिर क्या था इन्हें तो उस माखन चोर की लपलपाती जीप से लगे हुए अन्न का चस्का लग गया ये नित्य प्रति उसी उच्छिष्ट अन्न को लेने जाने लगे एक दिन स्वप्न में मदन मोहन जी ने कहा भाई शहर में तो हमें ऊप सी मालूम पड़ती है तुम उस चौबिन से मुझे ले आओ मैं तो जंगल में ही रहूँगा ठीक उसी रात्रि को चौबिन को भी यही स्वप्न हुआ कि तुम मुझे सनातन साधु को दे दे दूसरे दिन ये गए और इन्होंने कहा माता जी मदन अब वन में रहना चाहते हैं तुम्हारी क्या इच्छा है कुछ प्रेमयुक्त रोष के स्वर में चौबिन ने कहा साधु बाबा इसकी यह सब करतूत मुझे पहले से ही मालूम है एक जगह रहना तो यह जानता ही नहीं जब बड़ा निर्मोही है कोई इसका सगा नहीं भला जिस यशोदा ने इसका लालन पालन किया खिला पिला इतना बड़ा किया उसे भी बटाऊ की तरह छोड़ चला गया मुझसे भी कहता था मेरा यहाँ मन नहीं लगता मैंने भी सोच लिया मन नहीं लगता तो मेरी चल बला से जब तुझे ही मेरी मोह नहीं तो मुझे भी तेरा मोह नहीं भले ही तू साधु के साथ चला जा ऐसा कहते कहते आंखों में आंसू भर कर उसने मदन मोहन को सनातन जी के साथ कर दिया ऊपर से तो वह ऐसी बातें कह रही थी किंतु उसका हृदय अपने मदन मोहन के विरह से तड़प रहा था सनातन जी मदन मोहन को साथ लेकर यमुना के किनारे आए अब मदन मोहन के रहने के लिए उन्होंने सूर्य घाट के समीप एक सुरम्य टीले पर फूस की झोपड़ी बना ली और उसी में वे मदन मोहन की पूजा करने लगे अब वे घर घर से आटे की चुटकी मांग लाते और उसी की बिना नमक की मधुकरी बनाकर मदन मोहन को भोजन कराते एक दिन मदन ने मुँह बनाकर कहा साधु बाबा ये बिना नमक की बाटियाँ हमसे तो खाई नहीं जाती थोड़ा नमक भी किसी से मांग लाया करो सनातन जी ने झुंझा कर कहा यहत मुझसे मत लगाओ खानी हो तो ऐसे ही खाओ नहीं अपने घर का रास्ता पकड़ो मदन मोहन सरकार ने कुछ हंस कहा एक कंकड़ी नमक को कौन मना करेगा कहीं से ले आना मांगकर? दूसरे दिन से ये आटे के साथ थोड़ा नमक भी लाने लगे चटोरे मदन मोहन को तो मीठे माखन और मिश्री की चाट पड़ी हुई थी इसलिए एक दिन बड़ी ही दीनता के साथ बोले साधु बाबा ये रूखे टिक्कर तो हमारे गले के नीचे नहीं उतरते थोड़ा घी भी कहीं से लाया करो तो अच्छा है अब सनातन जी मदन मोहन जी को खरी खरी सुनाने लगे उन्होंने कहा देखो जी सुनो मेरी सच्ची बात मेरे पास तो यही सूखे टिक्कड़ हैं तुम्हें घी चीनी की चाट थी तो किसी धनिक के यहाँ जाते मुझ भिक्खुक के यहाँ तो यही सूखे टिक्कड़ मिलेंगे तुम्हारे गले के नीचे उतरे चाहे ना उतरे मैं किसी धनिक के पास घी बुरा मांगने नहीं जाऊँगा थोड़े यमुना जल के साथ सड़क लिया करो मिट्टी भी तो सड़क जाते थे बेचारे मदन मोहन अपना समूह बनाए चुप हो गए उस लंगोटी बंद साधु से वे और कही क्या सकते थे दूसरे दिन उन्होंने देखा एक बड़ा भारी धनिक व्यापारी उनके समीप आ रहा है ये बैठे भजन कर रहे थे उसने दूर से ही इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और बड़े ही करुण स्वर से कहने लगा महात्मा जी मेरा जहाज यमुना जी में अड़ गया है ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वह निकल जाए मैं आपके शरण में आया हूं उन्होंने कहा भाई मैं कुछ नहीं जानता इस झोपड़ी में जो बैठा है उससे कहो व्यापारी ने भगवान मदन मोहन से प्रार्थना की हे भगवान यदि मेरा जहाज़ निकल जाए तो बिक्री के आधे द्रव्य से मैं आपकी सेवा करूं बस फिर क्या था जहाज़ उसी समय निकल गया उन दिनों नदियों के द्वारा नाव से ही व्यापार होता था रेल तार और मोटर आदि यंत्र तो तब थे ही नहीं महाजन का माल दुगने दामों में बिका उसी समय उसने हजारों रुपये लगाकर बड़ी उदारता के साथ मदन मोहन जी का मंदिर बनवा दिया और भगवान की सेवा के लिए पुजारी रसोईया नौकर चाकर तथा और भी बहुत से काम वाले रख दिए वह मंदिर वृंदावन में अभी तक विद्यमान है इनकी ख्याति सुनने पर अकबर बादशाह इनके दर्शनों के लिए आया और इनसे कुछ सेवा के लिए प्रार्थना करने लगा जब बहुत मना करने पर भी वह न माना तब इन्होंने अपने कुटिया के समीप के यमुना जी के फूटे हुए घाट के कोने को सुधरवाने की आज्ञा दी उसी समय अकबर को वहां की सभी भूमि अमूल्य रत्नों से जटित दिखाई देने लगी तब तो वह इनके पैरों में गिर कहने लगा प्रभो मेरे अपराध को क्षमा कीजिए मेरा संपूर्ण राज्य भी यहाँ के एक रत्न के मूल्य के बराबर नहीं यही घटना श्री हरिदास स्वामी जी के संबंध में भी कही जाती है दोनों ही ठीक है भक्तों की लीला अपरम्पार है उन्हें श्रद्धापूर्वक सुन लेना चाहिए तर्क करना हो तो दर्शन शास्त्रों को पढ़ो इन्होंने भी भक्ति तत्व की खूब पर्यावलोचना की है इनके बनाए हुए चार ग्रंथ प्रसिद्ध हैं बृहदभागवतामृत दो खंड दूसरा भक्ति विलास टीकादिक प्रदर्शनी तीसरा वैष्णव तोषणी दसम स्कंध की टिप्पणी चौथा लीलास्तव दसम चरित्र सत्तर वर्ष की आयु में संबत् 1615 सौ सो पंद्रह ईस्वी सन पंद्रह की अषाढ़ सुदी चतुर्दशी के दिन इनका गोलोक गमन बताया जाता है ये परम विनय भागवत और भगवत रथ रसिक वैष्णव थे तीसरा श्रीजीव गोस्वामी जी श्री अनूप तनय स्वामी जीव जी का वैराग्य परमोत्कृष्ट था ये आजन्म ब्रह्मचारी रहे स्त्रियों के दर्शन तक नहीं करते थे पिता के वैकुंठवास हो जाने पर और दोनों ताऊओं के गृह त्यागी विरागी बन जाने पर इन्होंने भी उन्हीं के पथ का अनुसरण किया और ये भी सब कुछ छोड़ छाड़कर श्री वृंदावन में जाकर अपने पृथ्व्यों के चरणों का अनुसरण करते हुए शास्त्र चिंतन और श्री कृष्ण कीर्तन में अपना समय बिताने लगे ये अपने समय के एक नामी पंडित थे ब्रज मंडल में इनकी अत्यधिक प्रतिष्ठा थी देवताओं को भी अप्राप्त ब्रज की पवित्र भूमि को परित्याग करके ये कहीं भी किसी के आग्रह से बाहर नहीं जाते थे सुनते हैं एक बार अकबर बादशाह ने अत्यंत ही आग्रह के साथ इन्हें आगरे बुलाया था और इनकी आज्ञा आज्ञानुसार ही उसने इन्हें घोड़ा गाड़ी में बैठाकर उसी दिन रात्रि को वृंदावन पहुंचा दिया था इनके संबंध की भी दो एक घटना सुनिए सुनते हैं एक बार कोई दिग्विजयी पंडित दिग्विजय की इच्छा से वृंदावन में आया श्री रूप तथा सनातन जी ने तो उससे बिना शास्त्रार्थ किए ही विजय पत्र लिख दिया किंतु श्रीजीव गोस्वामी उससे भिड़ गए और उसे परास्त करके ही छोड़ा इस समाचार को सुनकर श्री रूप गोस्वामी ने इन्हें डांटा और यहाँ तक कह दिया जो वैष्णव दूसरों को मान नहीं देना जानता वह सच्चा वैष्णो ही नहीं हमें जय पराजय से क्या? तुम जय की इच्छा से उससे भिड़ पड़े इसलिए अब हमारे सामने मत आना इससे इन्हें अत्यंत ही दुख हुआ और ये अनसन करके यमुना किनारे जा बैठे श्री सनातन जी ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने रूप गोस्वामी के पास आकर पूछा वैष्णवों को जीव के ऊपर दया करने चाहिए अथवा अदया श्री रूप जी ने कहा यह तो सर्वसम्मत सिद्धांत है कि वैष्णव को जीव मात्र के प्रति दया के भाव प्रदर्शित करने चाहिए बस इतना सुनते ही सनातन जी ने श्री जीव गोस्वामी जी को उनके पैरों में पढ़ने का संकेत किया जीव गोस्वामी अधीर होकर उनके पैरों में गिर पड़े और अपने अपराध को स्मरण करके बालकों की भांति फूट फूटकर कर रुदन करने लगे श्री रूप जी का हृदय भर आया उन्होंने इन्हें हृदय से लगाया और इनके अपराध को क्षमा कर दिया सुनते हैं परमभक्ता मीरा बाई भी इनसे मिली थी उन दिनों ये एकांत में वास करते थे और स्त्रियों को इनके आश्रम में जाने की मनाही थी जब मेरा भाई ने इनसे मिलने की इच्छा प्रकट की और उन्हें उत्तर मिला कि वे स्त्रियों से नहीं मिलते तब मेरा भाई जी ने संदेश पठाया बृंदावन तो वाकई बिहारी का अंतपुर है इसमें गोपिकाओं के सिवा किसी दूसरे का प्रवेश नहीं ये बिहारी जी के नए पट्टीदार पुरुष और कहाँ से आए बसे इन्हें किसी दूसरे स्थान की खोज करनी चाहिए इस बात से इन्हें परम प्रसन्नता हुई और ये मीरा जी से बड़े प्रेम से मिले इन्होंने एक योग्य आचार्य की भांति भक्ति मार्ग का खूब ही प्रचार किया अपने प्रतिज्ञों की भांति इन्होंने भी बहुत से ग्रंथ बनाए कृष्णदास गोस्वामी ने इन तीनों के ही ग्रंथों की संख्या चार लाख बताई है यहाँ ग्रंथ से तात्पर्य अनुष्टुप छंद या एक श्लोक से है पुस्तक से नहीं स्त्री के बनाए हुए सब एक लक्ष्य ग्रंथ या श्लोक बताए जाते हैं सब पुस्तकों में इतने श्लोक हो सकते हैं श्रीजीव गोस्वामी के बनाए हुए नीचे लिखे ग्रंथ मिलते हैं श्री भागवत सट दर्भ वैष्णो तोषिणी लघु तोषणी और गोपाल चंपू इनके वैकुंठवास की ठीक ठीक तिथि थी या संबत् का पता हमें किसी भी ग्रंथ से नहीं मिला चौथा श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी श्री रघुनाथ दास जी का वैराग्य गृह त्याग और पूरे निवास का तो पाठक पढ़ ही चुके होंगे महाप्रभु तथा श्री गोस्वामी के तिरुभाव के अनंतर ये अत्यंत ही दुखी होकर वृंदावन चले आए इनकी इच्छा थी कि हमें गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपने प्राणों को गवा दें किंतु श्रीरूप सनातन आदि के समझाने बुझाने पर इन्होंने शरीर त्याग का विचार परित्याग कर दिया ये राधा कुंड के समीप सदा सदावास करते थे कहते हैं ये चौबीस घंटे में केवल एक बार थोड़ा सा मट्ठा पीकर ही रहते थे ये सदा प्रेम में विभोर होकर राधे राधे चिल्लाते रहते इनका जन्म सम्मत अनुमान से चौदह से सोलह शताब्द बताया जाता है इन्होंने अपनी पूर्ण आयु का उपभोग किया जब शताब्द पंद्रह सौ बारह में श्री जी गौर को आ रहे थे तब इनका जीवित रहना बताया जाता है इनका त्याग वैराग्य बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक था इन्होंने जीवन भर कभी जीववा का स्वाद नहीं लिया सुंदर वस्त्र नहीं पहने और भी किसी प्रकार के संसारी सुख का उपभोग नहीं किया लगभग सौ वर्षों तक ये अपने त्याग वैराग्य में श्वासों से इस स्वार्थपूर्ण संसार के वायुमंडल को पवित्रता प्रदान करते रहे इनके बनाए हुए पहला स्तौमाला दूसरा वाबली और तीसरा श्री दानचरित ये तीन ग्रंथ बताए जाते हैं इनके समान त्याग में जीवन किसका हो सकता है राजपुत्र होकर भी इतना त्याग दास महाशय आपके श्री चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम है रभो इस वासना युक्त अधम के हृदय में भी अपनी शक्ति का संचार कीजिए पांचवा श्री रघुनाथ भट्ट हम पहले ही बता चुके हैं तपन मिश्र जी के सुपुत्र श्री रघुनाथ भट्ट अपने माता पिता के परलोक गमन के अनंतर आठ महीने प्रभु के पाद पद्मों में रहकर कर उन्हीं के आज्ञा से वृंदावन जाकर रहने लगे थे ये भागवत के बड़े भारी पंडित थे इनका स्वर बड़ा ही कोमल था ये रूप गोस्वामी की सभा में श्रीमद भागवत की कथा कहते थे इनका जन्म संबंध अनुमान से चौदह सौ पच्चीस बताया जाता है ये कितने दिन तक अपने को कोकिल कोकिलकूजित कमणीय कंठ से श्रीमत भागवत की कूप मचाकर वृंदावन को बारहों महीने बसंत बनाते रहे इसका ठीक ठीक वृत्तांत नहीं मिलता छठवां श्री गोपाल भट्ट ये श्री रंग क्षेत्र निवासी वेंकट भट्ट के पुत्र तथा श्री प्रकाशानंद जी सरस्वती जी के भतीजे थे पिता के प्रलोक गमन के पश्चात ये वृंदावनवास करने के निमित्त चले आए दक्षिण यात्रा में जब ये छोटे थे तभी प्रभु ने इनके घर पर चौमासे के चार मास बिताए थे उसके बाद इनके फिर महाप्रभु से भेंट नहीं हुई इनके आगमन का समाचार श्री रूप सनातन जी ने प्रभु के पास पठाया था तब प्रभु ने एक पत्र भेजकर रूप और सनातन इन दोनों भाइयों को लिखा था कि उन्हें स्नेह से अपने पास रखना और अपना सगा भाई ही समझना महाप्रभु ने अपने बैठने का आसन और डोरी इनके लिए भेजी थी इन दोनों प्रभु प्रसादी अमूल्य वस्तुओं को पाकर ये परम प्रसन्न हुए ध्यान के समय ये प्रभु की प्रसादी डोरी को सिर पर धारण करके भजन किया करते थे इनके उपास्यदेव श्री राधा रमण जी थे सुनते हैं इनके उपास्यदेव पहले शालक के रूप में थे उन्हें की ये सेवा पूजा किया करते थे एक बार कोई धनिक वृंदावन में आया उसने सभी मंदिरों के ठाकुरों के लिए सुंदर वस्त्राभूषण प्रदान किए इन्हें भी लाकर बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने दिए वस्त्र और गहनों को देखकर इनकी इच्छा हुई कि यदि हमारे भी ठाकुर जी के हाथ पैर होते तो हम भी इन्हें इन वस्त्राभूषणों को धारण कराते बस फिर क्या था भगवान तो भक्त के अधीन हैं वे कभी भक्ति भक्त की इच्छा को अन्यथा नहीं करते उसी समय सालक की मूर्ति में से हाथ पैर निकल आए और भगवान श्री रमण मुरलीधारी श्याम बन गए भट्ट जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा उन्होंने भगवान को वस्त्राभूषण पहनाए और भक्ति भाव से उनकी स्तुति की श्री जी इन्हीं के शिष्य थे इनके मंदिर के पुजारी श्री गोपाल नाथ दास जी भी इनके शिष्य थे इनके परलोक गमन के अनंतर श्री गोपाल नाथ दास जी ही उस गद्दी के अधिकारी हुए श्री गोपाल नाथ दास के शिष्य श्री गोपीनाथ दास जी ने अपने छोटे भाई दामोदर दास जी को शिष्य बनाकर उनसे विवाह करने के लिए कह दिया वर्तमान श्री राधा रमन जी के गोस्वामीगण इन्हीं श्री दामोदर जी के वंशज हैं वृंदावन में श्री राधा रमन जी की वही मनोहर मूर्ति अपने अद्भुत और अलौकिक प्रभाव को धारण किए हुए अपने प्रिय भक्त श्री गोपाल भट्ट की भक्ति और एक निष्ठा की घोषणा कर रही है भक्त वसल भगवान क्या नहीं कर सकते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव